ब्रह्म विचार क्या है आदि आदि शब्द का रूप बोलना है चतुर्थी बोलो सब बोलो आपको पिसे वाल बोलो पंचमी बोलो हाँ जो नहीं बोलेंगे तो पीछे मंदिर में बैठना पड़ेगा जो बोल सकते हम बोलना जो नहीं बोलेंगे मंदिर में बैठना माइक से सुनाई पड़ेगी सप्ताह में बोलो तृतीया अंत्य सहिता सूत्र से संज्ञा बनती है एक संज्ञा बोलो अण दूसरे संज्ञा बोलो अच एक संज्ञा है आज एक संज्ञा है क्या संज्ञा है अच्छ बनेगा किस सूत्र से संज्ञा बनेगी अंत्य इत कौन चक्कर उसके साथ आदि है स के साथ आदि कहाँ है और कहा है छ के साथ कहाँ अ है ऐ औच छ है छ के के साथ कौन है छ के साथ औ है या अ है? है और कहाँ है ऐ औच है चकार उसके साथ औ अ है जो अंत्य चकार है उसके साथ अ कहाँ है के शब्द में अच के शब्द है अच शब्द में चकार के साथ अकार है अच्छ शब्द में चकार इत संज्ञ है क्या एक शब्द है अच इसके चकार इित संज्ञक है इसकी इत संज्ञा होती है किस सूत्र से हल सूत्र से उपदेश में अंत्य हल की संज्ञा होगी अच्छ कोई उपदेश है कौन से उपदेश किस सूत्र धातु सूत्र गण उदि वाक्य लिंगानुशासन अच कहाँ था धातु हे सूत्र है अच सूत्र है गण उनादि वाक्य लिंगानुशासन आगमन प्रत्यय आदेश कुछ है, है? तो चकार के आई क्य के चकार गीत संज्ञा है या अच के चकार गीत संज्ञा है अय औचिक चकार गीत संज्ञा है हलंत्यम सूत्र से के चकार गीत संज्ञा है नहीं है ना तो फिर प्रत्याहार के समय नहीं अच प्रत्याहार के साथ आदि मिलकर के प्रत्याहार अंत्यित चकार अयज का चकार उसके साथ अ नहीं है जो अच शब्द में चकार के साथ तो है वहाँ चकार की इत संज्ञा कहाँ पे है आज के चकार तो इत संज्ञा नहीं है <clears throat> हल्त तो सूत्र से अज के चकार की इत संज्ञा होगी नहीं होती है। और यह हो ची चकार यदि च जितने सारा जगत में चकारे सबकी इथ संज्ञा होती है क्या चंद्र में चकारे इत संज्ञा के है एक अच्छ प्रत्यंग बनता है प्रत्यक्ष प्रातिपदी के अंश धातु के चकारे इथ संज्ञा क्या अंचु पूजायाम अंचु में के चकारे है नहीं अंचु में उकार की इत संज्ञा है उपदेश जनुनाशिक उसके पहले क्या है ऊ के पहले अच्छा उसकी इत संख्या हला नहीं दे सत्रह से तो यदि अंशु के चकार चंद्र के चकार इत संज्ञा का नहीं है तो अच के चकार इत संख्या कैसे हो गई अवच का चकार अच में है चंद्र में नहीं है क्यों जाए चंद्र में चकार है वो चकार का नहीं आच के चकार का है इसमें क्या प्रमाण है अ औच के चकार को लाकर नहीं जहाँ रख दे अ औौचके चकार को लाकर कर यहाँ रख दे अ औचके चकार शब्द है आकाश में और चंद्र में चकार भी आकाश है उसको लाकर ला और के साथ किस रखेंगे अ औचके चकार इत के है अच में जो चहते है वो अय औच का चकार है ऐसा कैसे पता चलेगा अयोचका चकार यदि वो है एक चे शब्द चादी माता है चादय सत्वे वो तो चकार अयोच का है या नहीं कैसे पता चलेगा कौन सा सारा जगत में जितने चकार है उनमें ढूंढना पड़ेगा कौन सा चकार अयोच का चकार है और कौन सा नहीं है स्टाम्प लगा हुआ कहीं मोर है क्या आज अचुपदेश है प्रश्न बल तो उपदेश आधे में ठीक है आज के चकार की संख्या का नहीं है अय उच के चकारे की संज्ञा है इसलिए कभी कोई पूछेगा आप व्याकरण पढ़ते हो एक प्रत्यार भी नहीं बना सकते हो बना हो कोई प्रत्यार आप अन् प्रत्यार बना अ ई ऊण में ओकार की संज्ञा है उसके साथ अ है बीच में ई है उसके साथ है उ उसके साथ अ नहीं है और अन् प्रत्यार में जो अन् में ओकार है उसकी तो ये संज्ञा नहीं होगी और अयुण के अणकार संज्ञा का अण मेंणकार की संज्ञा नहीं है यदि कहीं वही नकारे यहाँ है तो फिर जहाँ देखो अण वहाँ भी पूर्ण मद में जो अण है वो भी अयुण के अणकार ई संज्ञा करो तबो तो सारा जगत में कहीं नकार सुनाई नहीं पड़ेगा इसीलिए कहीं भी ऐसे प्रत्याहार बनाने के लिए जो बनाते हैं अंत्योित के साथ अंत्यिति तो उसी सूत्र में रह गया हायवरट में ट है हायबरट का टकर हायबरट सूत्र में और जहाँ जहाँ ट है सब हायवरट का टकर है, है क्या अच एंग जितने हैं अनुबंध है इत संज्ञा का वो ही का है प्रत्युच्चारणम शब्दो भिद्य प्रत्येक शब्द भिन्न भिन्न भिन है हम कहेंगे अचम चकार हम अयोज के चकार को बोल रहे हैं अयोज के चकार को अचम्य कैसे बोलेंगे अयोच का चकार अयोज का ही है अच का चकार अच का होगा अयोच का नहीं होगा इसलिए करना पड़ता है अंत्य के सदृश वर्ण के साथ आदि सदृश वर्ण होती संज्ञा है अंत्यित अयोच का चकार उसके सदृश चकार जितने चकार से उसके सदृश है अयोज के चकार के सदृश चकारे है अच का चकार उसके साथ अयुन के अ के साथ सदृश अ है लक्षणा करनी पड़ती है सादृश्य में च का अर्थ करना पड़ा अंत्य इति सदृश वर्ण के साथ आदि सदृश वर्ण है संज्ञा अंत्यित है अयोच का चकार उसके सदृश हो गया आज में चकार अच के चकार इित संज्ञा नहीं है अयोच के चकार इित के उसके ज़द्रा, सदृश चकार आज में हम बोलते हैं और आदि के सदृश सम… अयोन का अ है आदि में अ बोलते हैं ये आज संज्ञा होती है आज में जो चकार उसकी संज्ञा नहीं है अंत्यइत सदृश अंत्य नेता का अर्थ ईत सदृश वर्णन स अंत्य इत सदृश न आदि सदृश वर्ण संज्ञा सत् मध्यगान स्वय मध्यगामी के सदृश स्वसदृश ऐसे सादृश्य में लक्षणा करने पर ही संज्ञा बनेगी ये थोड़ा और आगे पढ़ने पर और समझ में आएगा ये सिद्धांत कौन दिए प्रौढ़ आदि में इसको बताते काशी में कोई जाएगा लघु पढ़ा है पड़ी है, क्या पढ़ा है लघु पढ़िए बताओ कैसे संज्ञा बनेगा तो पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे मेरे कहाँ पढ़ा है लघु अभी इस प्रकार ऊ कालू झ्रस्व दीर्घ प्रतः अभी आएगा क्या सूत्र बोलो इसमें कितने पद है तीन उकाल उल अच्छ ह्रस्वदीर्घ पुतः पूछेंगे ये कालू झर सुदीर्घ प्र में आज क्यों कहा गया ये तो विचार होता है प्रौढ़ में न लो हमें अज क्यों कहे सिद्धांत कहते हैं तत्वबुद्धि ने टीका में भी है और काशी में जाएंगे तो पूछेंगे बोलो आज क्यों कहा गया अब कुछ भी कहो पूछने वाला को भी मालूम नहीं है खाली प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कह हो गया <laughs> नहीं तो नहीं और कुछ भी कहो तो नहीं होगा उत्तर क्या है प्रत्यक्ष प्ररक्ष क्या प्रत्यक्ष परोक्ष है ये बताएंगे अच नहीं कहेंगे तो हाल की भी ह्रस्व दीर्घ संज्ञा हो जाएगी उकाल रस्व दीर्घ सूत्र में अच नहीं कहेंगे तो एक मात्रा की ह्रस्व संज्ञा एकमात्रा बन दो व्यंजन वर्ण साथ साथ उचाण होगा आधे, मा, आधे मात्रा है व्यंजन वन दो व्यंजन वन का उच्चारण करें तो कितने मात्रा है? एक मात्रा होन से उसकी भी हृस्व संज्ञा हो जाएगी उसकी भी हृस्व संज्ञा हो जाए ये आपत्ति बालन करने के लिए अच कहा अच नहीं कहेंगे तो हल की भी हृस्व संज्ञा हो जाएगी दो व्यंजन वन एक साथ रहेंगे एक मात्र है उसकी भी ह्रस्व संज्ञा हो जाएगी रस्व संज्ञा हो जाएगी तो प्रत्यक्ष प्ररक्ष ल्यप प्रत्यय करेंगे तो कक्ष दो मात्रा है रसव संज्ञा हो जाएगी तो हृस्स से प्रतिकृति तुक हो जाएगा ये सब ऊपर में बिचारे खाली अभी ज़्यादा द्या, ध्यान देना नहीं कि कोई चिंता नहीं करना आगे आएगा सिद्धांत कौन पढ़ते समय तो ऊ कालो झरसा दिख प्रथम अज की ही संज्ञा होती है क्या संज्ञा होती है स्व दीर्घ कोई सूत्र है व्याकरण में ह्रस्व संज्ञा करने वाला किसको मालूम में ह्रस्व संज्ञा करने वाले कोई सूत्र है नहीं यही सूत्र बताया ह्रस्व संज्ञा भी करेगा दीर्घ संज्ञा भी करेगा और पृत संज्ञा भी करेगा कौन हाँ बोलो सूत्र ऊ कालो फिर जोर से बोलो ऊ कालोच ऊ काल प्रथमा एक वचन है आगे अच का अस रू होने के बाद अतो रो अप्रता दृत लग जाएगा आदगुण हो जाएगा फिर ए ए पदी ऊ कालोच चौक हो जाता ज क्या सूत्र झलाम जसवंते उकालोज आगे रस्व हक हो जाएगा झयो जा। हो न्याम क्या सूत्र हक हो जाएगा झालोज्रस्व जा। दीर्घ प्रत कितने पद अच्छा। है सूत्र में उल अच यहाँ संज्ञा है रस्व दीर्घ प्रत है संज्ञा संघ कौन होगा अच्छ की तो की ह्रस्व संज्ञा होगी दीर्घ संज्ञा होगी प्रत संज्ञा होगी किंतु ऊ काल ऊ काल होना चाहिए उ काल क्या है सूत्र में उ कालो लिखा है ना उ दीर्घ है ह्रस्व है दीर्घ है एक ह्रस्व लिखो उसके बाद दीर्घ लिखो, ऊ आगे ऊ दोनों में क्या संधि सूत्र लगेगा अकसम दीर्घ दोनों मिलकर क्या हो जाएगा उ दीर्घ ऊ हो गया दो मात्रा हो गया दो मात्रा उ रखो उसके आगे प्लु तो उ तीन मात्रा वाला रखो दोनों मिलकर के कितने मात्रा होंगे एक दीर्घ उ और एक उ तीन मात्रा दोनों में मिल जाएंगे तो कितने होंगे तीन या चार या पांच? दो होंगे दो मात्रा पहले से और वो तीन मात्रा वाला मिला मिल करके कितने मात्रा होंगे बोलो सब संकोच नहीं करना उत्तर देना तीन मात्रा होंगे ना <laughs> दो और तीन मिलकर के पांच नहीं होगा कम से कम तीन तो होना चाहिए <laughs> दो ही मात्रा होगा अक ने दीर्घ लगे सूत्र सवर्ण जो दीर्घ होगा हीन अ उ, उ उ तीनों मिल करके ऊ हुआ दीर्घ हुआ कुक्ट शब्द कैसे है किस को मालूम है बोलो ये कुक्ट शब्द में तीन मात्रा कोई कु, कु, कु, कु ऐसे कहते कोई ऊ ऊ ऊ ऐसे कहते हैं कु कु, कु, आहे? आहे ना? कु है? कु, कु कु पहला एक मात्रा उसका दीर्घ दो मात्रा फिर तीन मात्र थोड़ा थो लंबा कर देता है सबको समझ में आ जाएगा इसलिए व्याकरण पढ़ने वाले समझ नहीं पाते ह्रस्व पुर्त मुर्खा समझ आता है व्याकरण लिखने वाले देखे ये ठीक है उदाहरण ले लिया ये जो शब्द बोल रहा है ऐसे उच्चारण यदि कोई वर्ण होगा तो उसकी ह्रस्व दीर्घपूर्त संज्ञा एक मात्रा उच्चारण करेंगे तो क्या संख्या होगी रस संज्ञा और दो मात्रा उच्चारण करेंगे तो और पुलतों का तीन मात्रा इसलिए उच्चारण करते समय ध्यान देना है श्लोक बोलते समय कहीं दीर्घ आया तो दो मात्रा करना चाहिए और दीर्घ को यदि मात्रा कर दिया और एक मात्रा को पांच मात्रा कर दिया लंबा कर दिया <laughs> गलत नहीं इसलिए उच्चारण करते समय हाँ हाथ नहीं शांति से बैठो एक मात्रा का उच्चारण करेंगे तो रस्व मिलेगा तो एक मात्रा उच्चारण दीर्घ मिलने पर दो मात्रा और पुत्र मिलेगा तो तीन मात्रा तो ये सूत्र में जो कहा गया, एक उ और एक उ और एक उ, तीनों मिलकर एक हो गया उ ये दिया जैसे राम लक्ष्मण अभ्याम नमा रामच लक्ष्मण इति राम लक्ष्मण ऐसा बनता है द्वंद्व समास यहाँ द्वंद्व समास क्या है एक उ एक ऊ और एक, उ, और एक उ। तीन कहने के लिए दिया है वृत्ति में उच्च ऊच्च ऊच्च वह दिया ना न ये बिक्षु मंत्र नहीं इसका अर्थ भी है ऊस ऊस ऊस वह ऊ रस्स उ दो मात्रा वाला ऊ, तीन मात्रा वाला ऊ, तीनों के मिला देने से क्या जाएगा? से हो जाएगा वह कैसे गया। तीनों मिले तो ऊ हुआ ऊ हुआ तीन बहुत है बहुवचन बहुस बहुवचन बहुत है न ये समास नहीं तीनों मिला तीन है बहुवचन हो गया बहुवचन से क्या हो जाएगा जश आएगा बहुवचन रामाह बनता है हरी का क्या बनता है अरे, हरे और साधु का क्या बनेगा साधव शंभु का शंभव हो ऊ का क्या बनेगा वह अगर अस जस का रहेगा अस उ अगर अस वह क्या के अस लिखेंगे तो उ, उ को क्या सूत्र लगेगा ये कोई अण जिससे गुण हो जाएगा यण हो जाएगा ऊ का हो जाएगा वो क्या बनेगा वे वह क्या है उ शब्द का प्रथमा बहुवचन है वह क्या है उ शब्द का प्रथमा बहुवचन है उ अगर अस वह हो गया रस्व नहीं है रस्व से गुणा नहीं लग गया हर्ष को गुणा नहीं यहाँ दीर्घ है दीर्घ उ अगर अस मिलकर बन गया वह ये जो दिया में ना उ एक एक मात्रा वाला एक दो मात्रा वाला एक तीन मात्रा वाला तीन उ मिल करके हो गए वह वह कहाँ क्या रूपे प्रथमा बहुवचन प्रतिपद के क्या है उ इसका उसे बहुवचन क्या बनेगा उ अगर आम आ जाएगा बन जाएगा आम हो जाएगा वाम वाम का क्या अर्थ होगा वाम का अर्थ क्या हो गया निरंजन बताओ हम वासुदेव कहाँ दिखता था कहा है वासुदेव वासुदेव कहाँ बोलो हाँ वाम का क्या अर्थ होगा तीन प्रकार ऊ रामा का रामाणाम का ही होता ऊ ऊ ऊ तीन होगी उनका वाम का अर्थ तीन प्रकार ऊ का एक एक मात्रिक दो मात्रिक तीन मात्रिक कितने ऊ होगी उनके काल वाम काल ऊ काल हो गया अच्छा ऊ का उच्चारण करने पर जितने समय लगता है ऊ का जो समय क्या बताया उ का जो समय है सब बोलो उ उ बोलने पर कुछ समय लगा ये समय हो गया समय उ का समय उ कहेंगे तो बोलो उ, उ उ उ बोलो ये तीन उ का काल हुआ अच्छा पहला जो उ का काल है ये किसका काल बताओ पहला ऊ का काल हो गया का दूसरा ऊ का काल क्या है दीर्घ क्या क्या कौन सा दीर्घ दीर्घ दंड का है? देखो ऊ का जो काल है अ ई ऊन में अ का ओही काल है या भिन्न काल है ऊ का जो काल है अ ई ऊन इसमें अ का काल ई का काल एक है या अलग है अ काल ई का काल उ का काल एक है एक है एक नहीं एक साथ अ ई उ कहते हैं तो एक कैसे होगा अ हो, का जो काल है वो किसका काल होगा अ <striking> का होगा वो ई का है अ का जो उच्चारण काल है वो ई का है क्या ई का जो उच्चारण काल है उ का है तो ऊ काल उ का जो काल है का जो काल वो जिसका काल होगा ऊ का जो काल है किसका काल होगा ऊ का ही होगा तो ऊ काल वाले ऊ तो को तो हर्षदीर्घ संज्ञा हो जाएगी अ ई के कैसे हर्षदीर्घ संज्ञा होगी ऊ काल ज्या है उस च उस च हो गया वह हो गया वाम काल ईव कालोशी तीन प्रकार ऊ के काल के सदृश जिसका काल हो अ उ का पहले बोला था उ उसके काल के शब्द से अ का काल अ ईण कहेंगे अ ई अ का काल ई का काल और उ का काल तीनों बराबर है समान शब्द है बराबर नहीं उ का काल अलग अ का काल अलग ई का काल अलग जो अभी अभी आपने बोला था उ, उ, उ तीन प्रकार का था पहला उ बोला था एक मात्र वाला का जो काल है वो किसका काल है अ का है किंतु अ का काल ऊ का काल दोनों सदृश है समान है सदृश है ना नहीं सदृश है ये दोनों एक है ना नहीं हा ये सदृश है एक नहीं एक तो इसको तोड़ देंगे तो भी ना हो जाना चाहिए एक इसके से है इसके सदृश यह है ऊ का जो काल उसके सदृश अ का काल है इसलिए दिया वाम काल इव काल यश्य तीन प्रकार ऊ के काल के समान जिनका काल हो तीन प्रकार ऊ के काल अन्य का काल नहीं होगा अई का काल नहीं होगा तीन प्रकार ऊ के जो काल है एक मात्र दो मात्र तीन मात्र इसके सदृश काल जिस जिस स्वरवर्ण का हो कोई भी स्वरवण हो ऊ प्रथम ऊ का है काल के सदृश उच्चारण काल किसका होगा जितने सब का दीर्घ ऊ के काल के सदृश काल किसका होगा ई आ ए ओ इनका होगा और प्रोत्त का काल के सदृश काल हो जाएगा जितने प्लुत वन हो जाएगा प्रुत है? ए, ओ ये प्लुत या रस्व हैं? दीर्घ नहीं ये सोते दोनों पूछते तो दोनों गलत होगा त्रिया बुला ऐसा नहीं हे दीर्घ है पुरुत है ए ओ पुत नहीं इतने लम्बा करने की बात हाँ तो ऊ के काल के सदृश काल जिस अच का इसे वाम काल ईव काल यश तीन प्रकार ऊ के जो उच्चारण काल वही जिसका काल नहीं उसके समान है काल जिस स्वर वर्ण का उसको ह्रस्व दीर्घ पृत संज्ञा होगी म काल कालो यश तीन प्रकार उ के काले के सदृश उच्चारण काल जिस स्वर वर्ण का हो उसको एक मात्रा हो तो क्या संज्ञा होगी हो आ हो ऊ हो, हो रि हो एक मात्रा हो तो हृष्ण संज्ञा ऊ इसके सदृश यदि उच्चारण होगा दीर्घ हो जाएगा आ ई दीर्घ हो जाएगा और लंबा करेंगे तीन मात्रा उच्चारण काल होगा तो इसे दिया वाम काल इव काल एश तीन प्रकार उ के काल के समान इसको अनुकरण कर दिया कुक्ट ध्वनि सुनकर के ऊ ऊ ऊ कु कर दिया तीन प्रकार ऊ के समान सदृश काल जिस स्वरवर्ण का ओ, ओ सरवन सरवन हो वो वर्ण को स्वरवर्ण की संज्ञा होगी ह्रस्व दीर्घ पूर्त संज्ञा होगी वृत्ति में दिया वाम काल इव कालश्य सोच वह सकार व अच्छ स्वरवन क्रमात् क्रम से क्रमश नहीं कहेंगे तो क्या होगा के वालों के भी दीर्घपूर्ता संज्ञा हो जाएगी इसकी रस दीर्घपूर्ता संज्ञा होगी ना नहीं हाँ दीर्घ संज्ञा तीनों नहीं उ इसकी रस संज्ञा है ना नहीं दीर्घ संज्ञा नहीं पृथ संज्ञा है इसे क्रमात का क्रमात् एक मात्र उच्चारण काल का जिस स्वरवर्ण का होगा उसकी क्या संज्ञा होगी रस्व संज्ञा और जिस स्वर का उच्चारण काल दो मात्रा हो दीर्घ संज्ञा और जिसका तीन मात्रा हो ये यू ऊ में जैसे उच्चारण समय है इसके समान जिस उच्चारण वर्ण का उच्चारण होगा उसको क्रमशः रस्व दीर्घ पुत संज्ञा होगी रस्व दीर्घ पुतः अभी जो व्याकरण में सूत्र कोई है दीर्घ संज्ञा करने के लिए किसको मालूम है हाँ यह सूत्र है रसों का संज्ञा करने बहुत पढ़ने के बाद कभी किस को पूछा आपको मालूम है कोई सूत्र हर्षो करने के लिए हर्षम लघु रस संज्ञा करने के लिए सूत्र कोई है क्या सूत्र केंद्र दीर्घ संज्ञा करने के लिए सूत्र है क्या है हाँ यही होगा अब्ञा तो कहते करने वाले दुरा ना नहीं <laughs> दुरा चे नही पृत संज्ञा नहीं करेगा <laughs> नहीं अभी मालूम नहीं डर लगता है यही संज्ञा करने वाले ह्रस्व दीर्घ संज्ञा करने वाले कौन सूत्र वो कालो जीर्ग वाम काले व वा सोच क्रमाद ह्रस्व दीर्घपुर आगे क्या है हाँ सत्येकम उदाता दि भेदे नोलो स का क्या अर्थ है सर सर बन जिसको ह्रस्व जिसकी ह्रस्व दीर्घपुर हो गई सप्रत्येकम प्रत्येक का मतलब कितने है? तीन प्रत्येक हर्ष दीर्घपुत्र संज्ञा अ ई सब की हो जाएगी प्रत्येकम उदात्तादि भेदन स क्या कि विसर्ग है नहीं, नहीं। पुस्तक में विसर्ग नहीं आ, ये हाँ ये लाइन में आप छोड़ करके ये इसको छोड़ दो ये लाइन में कोई है बताओ विसर्ग क्यों कहाँ गया किसके माले में नहीं दूसरा लाइन प्रथम प्रथम वाला छोड़ दो दूसरे से बोलो दूसरा लाइन में किसके माले में विसर्ग कहाँ जाता है ए? आपके पीछे क्या ब्रह्मचर्य नाम बोलो क्या नाम है अरे बोलो जोर तो से सुनाई पड़ेगा क्या बोलता बोलो जोर से बोलो सब सुनेंगे ब्रह्मस्वरूप फिर जोर से बोलो नहीं। नहीं। आ, है ब्रह्मस्वरूप हाँ ये मालूम है सव के विषय कहाँ गया पीछे कोई मालूम है सव के विषय को सुब्रत मालूम है क्या अरे अभी तो ये राजनी पूछा था वो नहीं बोला हाँ क्या है बोलो आप दोनों मालूम है मालूम है मालूम नहीं क्या बोलो हाँ ये पुराने विद्यार्थी ना सूत्र मालूम नहीं <laughs> संज्ञापुर सूत्र याद नहीं सूत्र <laughs> <laughs> ना और याद मालूम ना किसको सुब्रत बोलो सूत्र ये तू दो सुलोपो को रण समासे हलि ये सूत्र से लोप हो गया किसका लोप हो गया विसर क्या लोग नहीं का सुदो सुलोप सु का लोप हो गया ए सुोपन से सह ये ध्यान रखना स प्रत्येकम उदाता आदि भेदन निदा उदातादि आदि पर से कितने लेना अनुदात तो सर प्रत्येक तीन प्रकार हो गए पहले एक एक स्वर तीन तीन प्रकार हो जाएंगे रस्व दीर्घ प्रत प्रत्येक फिर तीन तीन हो गए उदात अनुदात स्वरित कितने प्रकार हो जाएंगे हो जाएंगे रस्व दीर्घ प्रत तीन तीन भेद हो गए प्रत्येक फिर तीन हो जाएंगे उच्च रुदात नीचे अनुदात समाहत उच्च रुदात उच्चई रुदात क्या है जब उच्चारण करेंगे तालुआ दान सब कितने स्थाने है आठ है लघु में आठ आता है क्या कितने स्थान आता है सात हैं अठों अठों स्थानी तो कहा गया लघु में है कंठ तालु मुर्दा दंत उष्ट और नासिका जुहामूल्य अलग सुरह इतने है पाँच कंठ तालु मुर्दा दंत उष्ट कितने हो गया पाँच और तीन आगे बताएंगे एक जुहामूल्य से जुहामूलम नासिका अनुसारस्य। अरे और एक उरह उ स्थान है ये सब मिलकर अठों अष्टो स्थान आठ हो जाएगा तो तालु जो स्थान है कंठ स्थान है ये स्थान सवयव अवयव वाला इन अवयव में से उच्च से भी निकलेगा जो वर्ण होता था और नीचे से निकलेगा तो अनुदात तालु आदि स्थान है सु ऊर्धागे निष्पन्न हो उदात संज्ञ तालु आदि स्थान अब सवयव है उसमें उच्च से निष्पन्न होगा तो उदात नीचे से होगा तो अनुदात और समाह क्या है उच्चा नीचा दोनों मिल जाएगा नहीं उसमें उदातत्व अनुदातत्व दोनों धर्म का मेलन जहाँ यानी कि ऊँचा नीचा दो बीच में निकलेगा ऐसा नहीं उच्च ही रुदात्व नीचे अनुदात् उच्च इतने फर्क नहीं तालु है उसमें ऊँचा नीचा दो हो गया फिर मध्य में आएगा दोनों मिल करके ऊँचा नीचा दो मिल जाएगा समार ऐसा नहीं समार समूह मेलन किस किस का उदातत्व अनुदातत्व तो जो धर्म का मेलन जिस वर्ण में उदात्तत्व तो अनुदात्तत्व तो तो ये धर्म का मेलन होगा उदात्तत्व तो किसका धर्म है मानवे उदातत्व तो धर्म किसका होगा पृथ्वी का है जल का है तेजी का, का, का, का किसका वर्ण का वर्ण का उदात तो अनुदात का अनुसर वर्ण हुआ ना स्वर्ण कही उदात अनुदात तो संज्ञा हुई तो उदातत्व तो वर्ण में स्वर में रहेगा उदातत्व अथवा अनुदातत्व वो <sous -urry sahipsing> जिस वर्ण में उदातत्व तो अनुदातत्व तो दोनों का मिलन हो जाएगा उदातत्व तो अनुदातत्व तो वर्ण धर्म वर्ण धर्म समाहियत यशिन जिस वर्ण में उदातत्व तो धर्म रहे अनुदातत्व तो धर्म रहे दोनों धर्म मिलन हो जाएगा वो होगा स्वरित तो। सिद्धांत सिद्धांत में आएगा वृत्ति उसमें आएगी उदातत्व अनुदातत्व वर्ण धर्मो समाहियत यशिन हाँ दिया है टिप्पणी में उदातत्व अनुदातत्व यत्र योच सरित टिप्पणी में है गीता प्रश्न उदातत्व अनुदातत्व ये दोनों धर्म है दोनों जिस सर्वर्ण में समूह दोनों का समाहार मेलन हो जाएगा वो स्वरित होगा अभी स नव विधो प्रत्येक मनुनासिकभ्याम द्विदा बोलो हाँ जिन्होंने नहीं बोला इस बार बोलो जो बोला छोड़ दो बोलो हाँ सब बोलो प्रत्येक दो दो प्रकार प्रत्येक नव विधो नव प्रकार होने पर भी प्रत्येक फिर दो प्रकार हो जाएंगे दो प्रकार के से अनुनासिकत्वेन और न अश्व इति अनश्व न ब्राह्मण अब्राह्मण न अश्व अनाश्व ननुना अनाक एक अनुनाशिक गो में गोत्व रहेगा घट में घट्ट रहेगा अनुनासिक में क्या रहेगा क्या रहेगा बोलो जोर से सब जो अनुनाशिका नहीं उसको क्या कहेंगे हाँ गलत होगा। तो किस बोला तो बोल दिया तो गलत हो गया जो अनुनासिक है उसमें अनुनाशिक्व तो रहेगा जो अनुनासिक नहीं उसको क्या कहेंगे अनुनासिक जो अनुनासिक नहीं उसको क्या कहेंगे अनुनाशिक अननुनासिका में क्या धर्म रहेगा अनुनासिक गो में है मनुष्य में अनुनासिक में अनुनासिक में दो अनुनासिक अनुनासिकवेन चुनासिक्व अनुनासिक रूप से प्रत्येक वर्ण में दो दो भाग हो जाएगा एक एक भाग अनुनासिक एक अनुनासिक शनि दो दो वर्ण है वर्ण नित्य है सब है इसका समझना भेद ये नहीं कि एक अखेंगे और, और दो भाग हो जाएगा एक तरफ अनुनासिक है एक तरफ अनुनासिक ऐसा नहीं या इसलिए अनुनासिकत्व तो धर्म से युक्त होकर के अनुनाशिक अधनासिक अधा नहीं अनुनाशिकत्व न अनुनाशिकत्व तो धर्म युक्त हो करके वरना होगा हाँ ई ये अनुनासिक है और अनुनासिका कैसे होगा अ ई उ अनुनासिक है अनुनासिक कैसे हो बोलो और अनुनाशिक गलत बोला अनुनाशिक मैं अनुनाशिक कैसे होगा आगे पूछा और अनुनाशिक अनुनाशिक अनुनाशिक ये अनुनाशिक अनुनासिक दो धर्म दो धर्म से अलग अलग जुत हो करके कितने प्रकार हो जाएंगे अठारह हो जाएंगे अठारह होने पर अ का अठारह भेद हो जाएगा ए का अठारह नहीं होगा ये आगे बताएंगे अनुनासिक किसको कहेंगे आगे सूत्र है देखो ये उच्च रुदात नीचे रणुदात समाहार सरित जो दिया है ना ये संज्ञा नहीं निष्पन्न उदात्त उदात सं उदाहक उदात्त उदत्त अत होता है उच्चारण होता है निष्पन्न अच्छ उदात्त है कि ये सूत्र है आगे संज्ञा सूत्र असिका मुखनाशिक वचनोनाक है संज्ञा संघिको न मुखनाशिक वचन मुख नासिकया मुख सहित नासिकायति इति मुख नासिका मुख नासिकया जो वचन होता है उच्चार्यमान उच्चार्यमाण इति वचन मुख के साथ नासिका से उच्चारण किया जाता है जो वर्ण ये हो गया संगी क्या संगी हो गया मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाण वर्ण ये संगी है और क्या है अनुनासिके है संज्ञा और मुख के साथ नासिका से उच्चारण किया जाता है जो वर्ण वो संगी है मुख सहित नासिकया मुख के साथ नासिका से उच्चार्य माण वर्ण उच्चारण किया जाता है जो वर्ण वो क्या संज्ञा को हो गया संज्ञा अनुनासिक संज्ञ संज्ञा क्या है अनुनासिक अभी ये भेद हो गया तदितम इतम इथम कहा था? इस प्रकार अब क्या हुआ अतन वर्ण है एसा वर्णाना प्रत्येक अष्टादश भेद प्रत्येक में अष्टादश अष्टादश कहा क्या रूप में मार्मी है एक वचन या द्विवचन या बहुवचन अष्टादश विसर्ग के अनुसार कुछ है ये नकारांत शब्द है अष्टादश ही बनेगा जैसे पंच बनता है अष्टादश एक हो जाने है बहुचन है अष्टादश जर्स कहाँ हो जाएगा सर्व्यवलोक शर्ट से लुक है ना अष्टादश से लोग होगा क्या है सर्व्यव लोक लगेगा अष्टादश क्या आगे जस लुक हो जाएगा नहीं होता है शट है क्या कैसे शर्ट मालूम नहीं सूत्र स्नान था सकारांत नकारांत होने से उसकी षठ संज्ञा होती है जिन जिन्होंने पढ़ा है समझ लो अष्टादशन नकारांत है नकारांत होने से उसकी क्या संज्ञा होगी षठ संज्ञा सुनाता छठ सठ संज्ञा उनसे लुक कश्य हो जस हो जस की लुक हो गया अष्टादश भेदा लिवर्नस्य द्वादश लिवर्ण का द्वादश क्या है भेदा ली का भेद कितने द्वादश तस्य तस् दीर्घाभा तस्य कस्य लीबन का दीर्घ होता है रस होगा पृत होगा अनुनासिक होगा अनुनासिक दीर्घ दीर्घ नहीं होगा ह्रस होगा पुतः होगा तो दीर्घ का छः भेद हट जाएंगे तो कितने होगा बारह यमी द्वादश तं रस अभात् ए चाम ये कहाँ का पे ए चाम ष्टी बहुवचन एक वचन हो क्या होगा हैं ए एच सप्तमी बहुवचन क्या होगा हैं एच सो तृतीया दिवचन क्या बनेगा हैं क्या बनेगा आ, एज भ्याम हो जाएगा चु ज हो जाएगा एज भ्याम हो जाएगा प्रथमा दिवस क्या बनेगा एज एच एच आगे एचम एच विसर्ग है क्या षी दिवचन है विसर्ग है सप्तमी द्विवचन तो विसर्ग नहीं, नहीं। है बोला किसने ष्टी बोलो फिर बोलो आगे सप्तमी चो ऐसा नहीं चो ए ए ची ए चोहो कैसे बोनेंगे चो, -चो हा बोलना चो ए चाह -चा, -चा, -चा, -चा, -चा में जैसे विसर्ग आए ना ए चोह ऐसा विसर्ग होना चाहिए हो, हो जाएगा ए चोहो बोलो चो, हाँ अभी आप फिर बोलो ए चाह सप्तमी नहीं एची एची बोलो वहा एची बोलो, हाँ अभी हुआ फिर बोलो एची एचो, एचो।, एचो। हाँ विसर्ग बोलना है नेता बसा